एक अनु एक है और अनेक में रहने वाला ऐसा कौन होगा तो एकम है और अनेक अनुगत घटो अनेकों में अनुगत हो जाएगा घटो तो जाती है वो तो नित्य भी है वो तो सामान्य भी है लक्ष्य भी है समवाय अच्छा संयोग दिया एक है और अनेक अनुगत दो में रह जाएगा तो नित्य नहीं कहने से वो स्वयं में जाएगा अच्छा अभी नित्यम कहेंगे और एकम कहेंगे और अनुगत नित्य है एक है अनुगत है अनेक नहीं कहेंगे नित्य है एक है और अनुगत है आ, तो आकाश का परिमाण में जाएगा नित्य है एक है और अनुगत भी है इसलिए तो अनेक कहना पड़ेगा अच्छा ये जो अनुगत है तो नित्य है एक है और अनेक अनुगत इतना कहने पर भी ये अत्यंता हवा में जाएगा अत्यंत हवा एक है नित्य है और अनेक अनुगत अनेक अनुयोगी में रहेगा तो इसके लिए क्या समाधान दिया हाँ समवाय संबंध है जो अनुगत होगा समवाय संबंध ना अनुगत ये कहना चाहिए अच्छा शंका कल था हम थोड़ा दूसरा किताब पुस्तकालय से लाकर के देखना होगा समय नहीं हुआ अयुत सिद्ध युत अर्थात भिन्न भिन्न हो करके सिद्ध जो हो जाएगा उसको कहा जाएगा युत और सिद्ध जैसे घट पट यूत सिद्ध जो भिन्न होकर के सिद्ध नहीं होगा सिद्ध नहीं होगा अर्थात तो उसका स्वरूप सिद्ध नहीं होगा वो बचेगा नहीं भिन्न हो जाएगा तो बचेगा नहीं ऐसा स्थित होगा तो कहेंगे यूं तो सिद्ध नहीं है तंतु तो पट को भिन्न कर देंगे तो पटे बचेगा ही नहीं तो वो सिद्ध नहीं होगा सिद्ध नहीं होगा अर्थात तो, तो उसका स्वरूप रहेगा ही नहीं तंतु पट को अलग कर देंगे कहेंगे तो पट स्वरूप ही रहेगा नहीं तो यू तो हो जाने से सिद्ध नहीं हुआ तो यहां कहा जाएगा अयुत होने से सिद्ध होते हैं तो ऐसा जो अयुत होने से दो अगर शुद्ध सिद्ध होते हैं कहा जाएगा कि ये दोनों का बीच में जो संबंध है वही समझ रहे हैं जैसे घटो पटक को हम रखेंगे संयोग रखेंगे तो और घटो पटक को हम अलग कर देंगे अलग कर देने से दोनों युत हो गए सिद्ध होगा नहीं होगा सिद्ध होगा ऐसे दोनों पदार्थ का बीच में संबंध भी हो सकता है वो संबंध संभव नहीं होगा क्योंकि युवत होकर के सिद्ध हो गया जहां युवत होकर के सिद्ध नहीं हो पाएगा उसी वो ऐसा दो पदार्थ का बीच में जो संबंध है उसको समवाय कहा जाएगा अलग हो जाएगा तो सिद्ध नहीं होगा एक उसमें से सिद्ध नहीं होगा क्यों जब रहेगा तो अविनश्य अवस्था में दूसरे का आश्रय में ही रहेगा आप अगर आश्रय को अलग कर देंगे फिर वो रह ही नहीं पाएगा यो योर, दो योर, एकम, और मध्ये एकम अभिनश्यत विनाश को प्राप्त नहीं करता हुआ दूसरे का आश्रय में ही रहेगा अर्थात यू तो हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ये उसका लक्षण है अर्थात रहेगा तो युत तो हो करके ही रहेगा मतलब अयुत तो होकर के ही रहेगा क्यों कहते हैं उसका आश्रय में ही रहेगा अगर वो आश्रय से आप युत तो कर देंगे अलग कर देंगे तो ये रह नहीं पाएगा एकम का एकम एकम अर्थात पट पट दो मध्य दोए हो गया तंतु तंतुपट एकम एकम हो गया पट अभिनश्यत अवस्था पट जो अभिनश्यत अवस्था है विनश्यत अवस्था तो ठीक है रहेगा नहीं आश्रय में अविनश्यत अवस्था है तो उस दोनों में से एक दूसरा का आश्रय में ही रहेगा वहाँ परस्पर नहीं है दोनों में से एक, एक पटोबुलना तो, क्योंकि दोनों में एक आश्रित तो एक आश्रय होगा जो आश्रित तो होगा उसी को ही एकम शब्द से लेना पड़ेगा वो दूसरों का आश्रय में ही रहेगा अपर आश्रित तंतु हाँ अपर अर्थात तंतु तो अपर मतलब अपरेश आश्रितम अपरश्मिन आश्रितम इस प्रकार होगा एकम जो लिया जाएगा अपर उसका अलग वाला लिया जाएगा इसमें कार्य कारण एक लोग इसमें कार्य कारण कहते हैं कार्य कारण में इसलिए वो समवायी कारण कहते हैं ना ये समवे कहते। इसमें समवेतम सत कार्य उत्पाद सिद्धो पद सिर्थ स्वरूप अर्थात स्वरूप सिद्ध उसका स्वरूप रहना है तो उसका ना, ना ना ना उसका स्वरूप सिद्ध पदार्थ बचे रहे इसका घटर का पालन कहीं भी, भी कहीं भी जहाँ भी समवाय संबंध है सर्वत्र यही नियम है क्योंकि हम कहते हैं ना वहाँ समवाय संबंध है यही उसका लक्षण है दो अयुत सिद्ध होना चाहिए एक दूसरों का आश्रय में ही रहना चाहिए आश्रय नहीं रहे पहले कपाल नाश हो गया आगे घटनाश होगा नए लोग ऐसे मानते हैं उनका बाकी लोग नहीं मानते वो कहते हैं क्यों वो कहते हैं कार्यकारण भाव है घट न... यहाँ कपाल नाश घटनाश के प्रति कारण हुआ हम कहेंगे हम जो जलाए हम पटको को तंतु को नहीं जलाए तो कहेंगे ना न तंतु जला तंतु जलने से पटका नाश हो गया अगर आप पट को जला दिए तो तंतु आपको बचे रहना चाहिए तो तंतु तो नहीं बचा इसलिए तंतु जला तो तंतु जलने से पट जला इस प्रकार के वो कहेंगे तो होने से एक क्षण पट को रहना पड़ेगा उस अवस्था को नहीं लेना है अवस्था तो को नहीं लेना है अन्य अवस्था में क्योंकि विनश्यवत अवस्था में वो रहेगा मतलब रहता है दूसरों का आश्रय में ऐसा नहीं कहा जाए क्योंकि उस समय में आश्रय नहीं है तो अन्य अवस्था में दूसरों का आश्रय में ही रहेगा आगे त्रैकालिक संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव यथा भूतले घटो नास्ती त्रैकालिक संसर्ग आवच्छिन प्रतियोगिता का अभाव अत्यंता अत्यंताभाव हो गया हमारा लक्ष्य और उसका लक्षण कहते हैं कि वो अत्यंताभाव का दो विशेष मतलब वो जो हमारा है लक्ष्य है उसके लिए लक्षण एक विशिष्ट है और वो विशिष्ट कौन है कहते हैं अभाव यहाँ दिया नहीं मान लीजिए वो अभाव त्रैकालिक होना चाहिए और वो अभाव संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को होना चाहिए अभाव चार हो गए तो वो अभाव जो कि त्रैकालिको होगा और संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को होगा उस अभाव को आप अत्यंता भाव कह देंगे लक्षण का दो विशेषण दे दिया विशेष नहीं दिया विशेष हो गया अभाव त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव इस प्रकार की लक्षण होगा अच्छा तो संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हम खाली कहेंगे कि अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अच्छा तो पहले विशेष हो गया अभाव अभाव अत्यंत अभाव इतना कह देंगे कैसे बाकी तीन में जाएगा तो इसलिए आगे विशेषण जोड़ेंगे कहेंगे ये जो अवच्छि अभाव है इसमें हम विशेषण जोड़ेंगे कि अवच्छिन्न प्रतियोगिता का इतना जोड़ेंगे इसका क्या अर्थ है कहेंगे अभी हम कहते हैं कि अभाव हो गया विशेष्य उसका विशेषण जोड़ेंगे अवच्छिन्न प्रतियोगिता का तो अभाव हो गया अभाव कहने से बुद्धि में पहले कौन आएगा ना अभी हम कहेंगे की अभाव पहले बुद्धि में क्या चीज आएगा जब अभाव सुनते हैं कौन आएगा प्रतियोगी आएगा अभाव सुनते हैं तो पहले बुद्धि में आएगा किसका अभाव आगे फिर प्राग अभाव वो सब अलग बात है पहले प्रश्न आएगा कि किसका अभाव तो हो जाएगा प्रतियोगी और प्रतियोगी में रहे प्रतियोगिता कहा रहेगी प्रतियोगी में और प्रतियोगिता का एक अवच्छेद होगा तो प्रतियोगी को दूसरों से भिन्न कराएगा वो ऐसे मान लीजिए हम कहेंगे घटाभाव तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट प्रतियोगिता किसमें घट में और प्रतियोगिता का अवच्छेद धर्म क्या मानेंगे घटत्व तो, तो। ये जो घटत्व तो बोलकर के हम अवच्छेद कहते हैं ये प्रतियोगी का अवच्छेद नहीं है प्रतियोगी में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद ऐसे लिया जाता है कोई कहेगा क्यों घटत्व घट को दूसरों से भिन्न कराएगा नहीं कराएगा कराएगा इसलिए घटत्व घट का अवच्छेद को मानिए क्यों आप प्रतियोगिता का अवच्छेद को मानते हैं तो यहां कहते हैं कि अभी हम इस घट को प्रतियोगी रूप से देख रहे हैं कोई कहेगा घट भूतले अधेय है तब तो भी घटत्व घट का बनेगा ने तो कहेंगे भूतल में घट आधेय है और आप घटत्व को अवच्छेद कहते कह हैं अभी यहाँ घट नहीं है घट नहीं है और आप घट को अवच्छेद कहेंगे ये दोनों विचार थोड़ा समान प्रकार की नहीं होगा यहाँ कहना पड़ेगा कि घटो नहीं है घटो हमारा मतलब अभाव का प्रतियोगी है प्रतियोगी में रहेगा प्रतियोगिता तो ये प्रतियोगिता का अवच्छेद का कहते हैं अर्थात हमको पता चलता है कि अभी यहाँ घटा अभाव है घटा तो भाव का प्रतियोगी घट है तो ये हमको बुद्धि में बताने के लिए कहते हैं प्रतियोगिता का अवच्छेद घट का अवच्छेद नहीं है अर्थात एक ही पदार्थ को नाना दृष्टि से देखना इसलिए वो अवच्छेद मानते हैं अच्छा प्रतियोगिता प्रतियोगी में रहने वाला एक कल्पित धर्म अभी वो सामने में घट घट को तो हम पक्ष रूप से कुछ देख सकते हैं कुछ अनुमान करेंगे और हम उसको प्रतियोगी रूप से देखेंगे उसको आधेय रूप से देखेंगे घट में जल रख देंगे तो उसको अधिकरण रूप से देखेंगे हम अभी उसको किस रूप से देख रहे हैं ये बताने के लिए हम कहते हैं कि अभी हम उसको अधिकरण रूप से देख रहे हैं अभी उसको आधेय रूप से देख रहे हैं उसमें एक धर्म का कल्पना कर लेते हैं क्यों कहते हैं कि ये जो अभी घट है जो उसको अभी अधिकरण रूप से दिख रहा है देख रहा है उसको घट में अधिकरणता दिखेगा जो घट को आधे रूप से देख रहा है उसको घट में अधेयता दिखेगा तो ये अर्थात तो उसका दृष्टि है किसी दृष्टि से देख रहा है क्या विचार कर रहा है उसी को स्पष्ट करने के लिए हम कहते हैं एक कल्पित धर्म है इसलिए कहते हैं अधेयता अधिकरणता पक्षता लक्ष्यता ये सब किस से रहेंगे तो स्वरूप समझ से रहेंगे स्वरूप समझा तो घट से कुछ अलग नहीं है केवल हम कल्पना करके कि धर्म उसमें रखते हैं विचार के लिए तो अभी घट घटाभाव हो गया उसका प्रतियोगी हो गया घट प्रतियोगिता का अवच्छेद का एक ले आए घट तो बोल करके हम खाली इतना ही कहेंगे अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जब अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे तब अवच्छिन्न प्रतियोगिता का कहने से ये तो सभी अभाव अवच्छिन्न प्रतियोगिता का हो जाएंगे। आप अगर कहेंगे कि घट का यहाँ प्राग भाव है कपाला देखेगा घट का प्रागभाव है तो प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता किस में घट में प्रतियोगिता का अवच्छेद अब कहेंगे कि अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव प्राग भाव होगा ध्वस होगा अन्य होगा ये सभी अभाव हो जाएंगे इतने कहने से भी गया अन्यत्र इसलिए कहेंगे संसर्ग अब अवच्छेद को कौन बन रहा है अब अवच्छेद को कौन बन रहा है पंक्ति देखकर करके बोलिए अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हुआ किन्तु अवच्छेद को कौन है संसर्ग जब संसर्ग अवच्छिन्न कहते हैं उसमें समाज क्या है संसर्ग ना अवच्छिन्न इसलिए अवच्छेद हो गया संसर्ग किसका अवच्छेद हुआ प्रतियोगिता का अभी हम लोग विचार करते घटत्व है प्रतियोगिता का अवच्छेद ये संसर्ग संसर्ग शब्द से संयोग अथवा समवाये दोनों चीजें लिया जाएगा तो हम घटत्व को जानते हैं कि ये प्रतियोगिता का अवच्छेद होता है अभी आप ये संसर्ग के कैसे अवच्छेद बना दिए कहते हैं कि जैसे घटत्व प्रतियोगिता का अवच्छेद होता है इसी प्रकार संसर्ग भी प्रतियोगिता का और एक अवच्छेद है क्यों ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ अभी भूतल में घट नहीं है हम कहेंगे घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है क्या कहेंगे अभाव यहाँ है क्योंकि यहाँ घट नहीं है और कोई ला करके एक घटो यहाँ रख देगा तो अभी हम कहेंगे घटत तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है यहाँ कि घट सामने विद्यमान है नहीं कह पाएंगे किंतु तो एक बड़ा नया ही क्या आ जाएगा वो कहेगा कि समवाय संबंध न घट है क्या यहाँ नहीं।, नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा ना कि, कि समवाय संबंध घटा अभाव है तो समवाय संबंध कितने घट यहाँ है कोई भी घट नहीं है तो समवाय संबंध ना सकल घटाभाव यहाँ है तो वो कहेगा समवाय संबंध ना घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का सकल घटाभाव है तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव मिल गया किन्तु समवाय संबंध है ना घट है फिर भी कहता है कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हुआ क्यों कहते हैं समवाय संबंध नहीं है अभी यहाँ भूतल में घट है किन्न भूतल में घट समवाय संबंध है क्या नहीं है।, तो नहीं है नहीं समवाय संबंध है ना घटत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है तो अगर आप केवल घटत्व तो को प्रतियोगिता का अवच्छेद मानेंगे तब आप घटो होने का समय में नहीं कह पाएंगे घटत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है कह घट है इसलिए और एक अवच्छेद का आया जिसके चलते आपको अभाव प्राप्त हो गया समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिला केवल घटत्व प्रतियोगिता का अभाव नहीं मिलेगा और एक दूसरा आ गया तो इसके चलते अभी अभाव प्राप्त तो हुआ इसलिए संबंध को भी प्रतियोगिता का एक अभाव माना जाता है जैसे समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटत्वाभाव घट समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अर्थ समवाय संबंधावच्छिन्न घटाविन्न प्रतियोगिता का घटाभाव ऐसा मिला भूतल में घटो होने का समय में अभी कपाल में घट है अर्थात घटो बन गया है दो कपाल में घट है तो कोई कह सकता है की घटा भाव है कपाल में नहीं कह पाएगा कह सकता है कपाल में संयोग संबंध से घटो है क्या नहीं है समय सम्बन्ध से तो कपाल में घट होने के समय में भी कहेगा अपने कपाले घटा कपाल घटाभावें कैसे कपाले घटा घटाभाव घट विद्यमान है कपाल में कहीं संयोग संबंध से कपाल में घट है क्या नहीं है तो संयोग संबंध अवच्छिन्न घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का घटा घटाभाव तो घट समवाय संबंध से कपाल में रहने पर भी अन्य संबंध से अभाव हो गया तो इसलिए विद्यमान होने पर भी अभाव दिखाया जा सकता है इसलिए उसको भी अवच्छेद को मानना पड़ेगा कपाल, दो, दो कपाल का संयोग होने पर दो कपाल का समय होने से तो घट है गटो है, है बना हुआ सामने में दूसरे आदमी कहता है की कपाले घटा भाव स्वयं संबंध ने घटा भाव कह दिया तो विद्यमान होने पर भी अभाव दिखाता है मानना पड़ेगा कि अभाव के लिए और भी कोई कारण है इसलिए उसको भिलाना पड़ेगा अवच्छेद कोटी में इसलिए यहां कहते हैं कि संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव खाली अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहने से बाकी तीन में भी जाएगा संसर्ग से अवच्छिन्न हुआ तो बाकी जो तीन अभाव है वो संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं होते हैं <Sfound Dionis advice> संसर्ग अर्था संयोग समवाय अर्थात तो अत्यंता अभाव ही संयोग संबंध में अत्यंत अथवा समवाय संबंध में अत्यंत हो सकता है यही दोनों संबंध से अभाव हो सकता है ये दोनों संबंध से अभाव अर्थात इस संबंध में इस संबंध से नहीं है किंतु अभाव स्वयं रहेगा स्वरूप संबंध से ये थोड़ा विचार स्पष्ट रखेंगे हम कहते हैं कि अभी भूतल में घट विद्यमान है हम कहते हैं कि समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटा भाव अभी मिलेगा भूतल में घट है संवय सम्बन्ध से घट है समवाय सम्बंधाव चिन्ह प्रतियोगिता का घटाभाव मिलेगा, मिलेगा। hmm. तो हम कहे थे कि समवाय न घटाभाव समवाय सम्बन्ध से घटाभाव घटाभाव समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा घटाभाव किस संबंध से रहेगा स्वरूप सम्बन्ध से घटा भाव स्वरूप सम्बन्ध से रहेगा किन्तु जहाँ पंक्ति मिलेगा समवाय संबंध न घटाभाव अर्थात आप जानेंगे की समवाय सम्बन्ध न घट नहीं है किंतु घटो नहीं है घटा भाव है ये जो जो है पदार्थ घटा भाव ये किस समझ से है स्वरूप समझ से नहीं है कौन नहीं कौन घटो और जो घटो नहीं है किस संबंध से नहीं है समय समझ से जो नहीं है समय समंध से जो है वो स्वरूप समंध से ये दोनों अलग है घटा भाव स्वरूप समंध से नहीं है घटो वो समवाय संबंध से नहीं है कि विद्यमान है घटो स्वयं संबंध से विद्यमान है ये सब विचार थोड़ा स्पष्ट रखेंगे कहीं पंक्ति इस प्रकार मिलेगा समवाय न घटाभाव समवाय संबंध है न घटाभाव तो इस प्रकार की अर्था जानेंगे कि समवाय संबंध है न घटो नहीं है किन्तु घटाभाव समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा वो तो स्वरूप समझ से रहेगा अच्छा अभी संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव इस प्रकार के कह देंगे अगर संसर्ग अवचिन्न कहने से संयोग और समवाय संबंध अवचिन्न, बाकी तीन अभाव का जो प्रतियोगिता होंगे वो ये संबंध से अवचिन्न नहीं होंगे तो संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता का, का अभाव कहने से हो जाएगा अत्यंत भाव का लक्षण क्योंकि बाकी जो तीन अभाव होते हैं उनका जो प्रतियोगिता होता है वो संयोग और समवाय से अवच्छिन्न नहीं होता है विपराग अभाव अर्थात प्रधुंसा भाव इत्यादि अथवा अत्यंता अनुन्या अभाव उसका जो प्रतियोगिता है प्रतियोगी में वहां भी अभाव है अभाव अनुसार उसका प्रतियोगी रहेगा प्रतियोगी में एक प्रतियोगिता रहेगा प्रतियोगिता का अवच्छेद को वहां संसर्ग अथवा समवाय नहीं होता है तो होने से तो इसलिए जहां हम संसर्ग अवच्छिन्न कह देंगे वो केवल अत्यंत अभाव को ही कहेगा फिर ये प्राग प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव में वहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेद को केवल धर्म ही लिया जाता है कोई संबंध नहीं लिया जाता है प्राचीन लोगों का मत में आगे जब न्यायवधि ने आएगा उसके ऊपर थोड़ा विचार दिखाएंगे वहाँ बताएंगे तो वो लोग अभी नहीं मानते हैं कि अर्थात प्रागभाव और ध्वंस प्राग ये दोनों का जो प्रतियोगिता होता है वो कोई संबंध से अवच्छिन्न नहीं होता धर्म तो होगा घटत तो अवच्छिन्न अभाव प्रागभाव होगा बटत अवचिन्न अभाव ध्वस होगा किंतु वहां संबंध नहीं मानते हैं। अच्छा इसी प्रकार की ये लोग मानते हैं, किंतु तो प्राचीन लोग कहते हैं कि हाँ आगे दिया है प्राचीन लोग कहते हैं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा उसके बाद में आएंगे अगर संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव इतना हो गया क्यूँकि चार अभाव से केवल अत्यंत अभाव का प्रतियोगिता संसर्ग से अवचिन्न होगा लक्षण इतना हो गया फिर त्रयिकाली को क्यों कहते हैं कहते हैं ये लक्षण नहीं है उसका स्वरूप कथन राम का आप लक्षण कह दिए इसी इस प्रकार की हैं आगे उसका स्वरूप कह दिए अर्थात वो कहते हैं वो वहां रहता है लक्षण कहने के बाद इतना लक्षण से उसको प्राप्त कर सकते हैं आगे उसका कह दिया कहाँ रहता है क्या है और एक कुछ कह दिया जो नहीं होने पर भी लक्षण घटेगा उसको कहते हैं स्वरूप कथनम इस प्रकार की यहाँ वो कैसा है वो जो हो कहते हैं त्रैकालिक उसका स्वरूप तीनों काल में रहने वाला वो नित्य है इस प्रकार की कह देते हैं संयोग समवाय संयोग और प्रतियोगिता ये दोनों से अवचिन्न होना चाहिए अवचिन्न घटे घटक भी एक अवच्छेदक है किन्तु उसका अवच्छेदक धर्म कहते हैं इसको अवच्छेद का संबंध कहते हैं प्रतियोगिता का दो अवच्छेद आ सकते हैं कि धर्म होगा एक संबंध होगा तो ना कोई एक भी हो भूतल में घटा संयोग से तो है से कोई, एक कोई एक भी हो अभाव भाव पदार्थ भाव पदार्थ ना आपका प्रश्न में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है इस हम लोग तो वो अवच्छेद का बनेगा संसर्ग अवच्छेद हो रहा है किसका अवच्छेद प्रतियोगिता का अवच्छेद ये प्रतियोगिता किसका है क्या अभाव का है, है? यहाँ विद्यमान कौन है अभाव विद्यमान है यहाँ भाव नहीं है अभाव विद्यमान है जो विद्यमान है अभाव वो किस से रहता है वो स्वरूप समझ रहता है ये विचार है आपका और क्या प्रश्न है मेरा ऐसा प्रश्न था की जैसे घट विद्यमान है किसी ने ऐसा कहा की संयुक्त संबंध आव घटना वहाँ पर संसद निवारण हो जाएगा और वहाँ पर जो पदार्थ रह रहे रह रह वो स्वरूप संबंध से रह रह। जो भाव पदार्थ रह रहा है रह रह रह। न मान लीजिए की अभी भूतल में घट है तो संयुक्त संबंध से है कहने वाला कहता है कि समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न अभाव है कहता है तो यहाँ तक हमको स्पष्ट है आगे, आगे आपका प्रश्न क्या है समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न अभाव यहाँ है जब जबकि घट विद्यमान है विद्यमान घट हाँ। तो विद्यमान है स्वयं सम्बन्ध से वो स्वयं समंध से है भी हम कहेंगे कि अभी यहाँ घट का अत्यंत अभाव है आपका प्रश्न है क्यूँ स्वयं सम्बन्ध से तो विद्यमान है ये प्रश्न है क्या मेरा वहाँ वा, प्रश्न है संयोग संबंध ऐसी वहाँ पर अभाव दिखा रहा है ना? नये सम्बन्ध से वहाँ पर अभाव दिखा रहा है संयोग तो से? वहाँ पर, पर हाँ। स्थल पर समवाय सम्बन्ध से अभाव दिखा रहा है वहाँ पर संयुक्त समन्ध से विद्यमान है परंतु संयोग सम्बन्ध से है समवाय सम्बन्ध ऐसी नहीं है संसर्ग पद से उसका निवारण हो जाएगा हाँ संसर्ग कहने से दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा वहां संयोग से विद्यमान है किंतु समवाय से नहीं है नहीं। तो यहाँ संसर्ग शब्द से समवाय को ले आ जाएगा हम कहेंगे कि समवाय संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है संसर्ग कहने से दोनों को लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है कोई एक भी मिल जाए वहां संयोग में घट है किन्तु समवाय में नहीं है नहीं। तो कह दिया कि संसर्ग संसर्ग आवच्छिन्न प्रतियोगिता का, का अभाव है कि संसर्ग में एक में है कहते हम यह संसर्ग से समवाय को कहते हैं संसर्ग अर्थात संबंध तो एक संबंध से नहीं है हम यह संसर्ग शब्द से समवाय को कह रहे हैं ठीक है समवाय सम्बन्ध से घटन नहीं है फिर सहयोग दोनों अभाव से मतलब दोनों संबंध से दोनों ना न कोई एक होने से भी अत्यंत अभाव का लक्षण होगा यह मतलब ये इसका अर्थ है कि अत्यंत अभाव का फिर आपका विचार से दो लक्षण हो जाएगा स्वयं को संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंता सम्बंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंता अभाव इस प्रकार की दो कह लीजिए एक ही कोई एक अन्य तरह कह सकते हैं संसर्ग के अंदर में ही दो आ गए तो दोनों कहने से दोनों का अभाव होना कोई आवश्यक नहीं दोनों में से कोई एक होने से तो है रह सकता है तभी कहेंगे घटाभाव है हो जाएगा स्वयं संबंध ऐसी घटाभाव है अच्छा ये जो त्रैकालिका कहते हैं फिर इतना में अगर लक्षण हो जाएगा तो त्रैकालिका क्यों कहते हैं त्रैकालिका उसको स्वरूप कथन कर दिया तो, तो किंतु ये आगे पृष्ठा में तो देख लीजिए नहीं तो आगे पृष्ठा में चतुर्थ पंक्ति ऊपर से तृतीय पंक्ति ध्वंस प्राग भाव और अतिव्याप्ति वारण करने के लिए त्रह दे रहे हैं क्योंकि प्राचीन मत में ध्वंस प्राग भाव भी पूर्व काल उत्तर कालात्मक का संसर्ग अवच्छिन्न पूर्व काल का संसर्ग रहता है ये प्रागभाव के साथ तो इसलिए प्राग भाव भी तो का अवच्छिन्न हुआ इस प्रकार की कहेगा और ध्वंस ये भी उत्तर काल का संसर्ग रहा तो अर्थात उत्तर काल संसर्ग ध्वस के साथ अर्थात उत्तर काल संसर्ग वाला घट रहा क्या जब घट ध्वंस हो गया नहीं रहा नहीं रहा तो उत्तर काल संसर्ग विशिष्ट घट हो गया आपका प्रतियोगिता का अवच्छेदक उत्तर काल संसर्ग आ जाएगा जैसे घट तो आ गया ऐसे उत्तर काल संसर्ग काल का संसर्ग इसी प्रकार की जैसे यहां हम कहते हैं कि भूतल का संयोग इसी प्रकार की वहां काल का संबंध ये होता है काल के द्रव्य है तो काल का संयोग होता है घट के साथ मतलब काल संयुक्त उत्तर काल संयुक्त घट जब ध्वंस हो गया रहेगा क्या नहीं रहेगा तो वहां जो काल का संयोग लेकर के ये अवश्य तक बन जाएगा ये संयोग तो होने से तो फिर आप अत्यंत का लक्षण बना रहे थे तो ये प्राग भाव में भी जाएगा क्योंकि वहां काल का संयोग यहां आप करेंगे भूतल संयोग वहां काल संयोग हो गया वो प्रतियोगी जो कि काल संयोग से नहीं है इस प्रकार की कहा जाएगा घट ध्वस हो गया आगे जो काल है उस काल का संयोग होगा क्या घट के साथ नहीं होगा जैसे हम कहते हैं कि यहाँ भूतल में संयोग संबंध से घट नहीं है इसी प्रकार के कहेंगे उत्तर काल में संयोग संबंध से घट नहीं है तो काल का संयोग आ जाएगा घट के साथ तो प्राग भाव और ध्वंस ये भी सब संसर्ग अवच्छिन्न हो जाएंगे संयोग संसर्ग आ जाएगा इसलिए कहेंगे कि आप संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थात संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव के निश्चित ध्वस प्राग भाव में भी जाएगा किसका संयोग हो जाएगा तो कहेंगे काल का संयोग हो जाएगा तो इसलिए आपको त्रय काली का कहना पड़ेगा राघ और धूम से त्रय का नहीं इस प्रकार कहेंगे कि तो नब्बे लोग कहते हैं कि ये काल का संसर्ग ये मतलब उस प्रकार के आप अभाव नहीं मान पाएंगे जो पदार्थ हुआ नहीं है अभाव तत्काल तो तो तो में रहेगा किंतु उस काल में घट का संयोग वो तो घट है ही नहीं काल का संयोग उत्तर काल में आएगा कैसे आप क्या कहते हैं कि उत्तर काल संयुक्त घट का अभाव है ऐसा कहते हैं ना उत्तर काल संयुक्त तो घटो आपका है क्या जो तो टूट ही गया जिसका अभाव कहते हैं वो रहना चाहिए ना आप कहते हैं कि भूतलों में घट संयुक्त संबंध से नहीं है किंतु भूतल में घटो कभी संयुक्त संबंध से रहता है तभी आप अभाव कहते हैं जो घटो टूट जाता है वो उत्तर काल संबंध कभी उसका होगा ही नहीं आप उसका अभाव कैसे कहते हैं प्रतियोगी नहीं है तो अभाव कैसे कहेंगे ये नभेलो कहते हैं इसलिए कहते हैं कि त्रैकालिक लक्षण में आवश्यक नहीं है वो स्वरूप कथन नहीं जाएगा दोनों हो जाएगा अच्छा यथा भूतले घटो नास्ती ये सब मुक्तावली पढ़ने से थोड़ा सब अधिक स्पष्ट होता है ये सब प्रारंभिक ग्रंथ भूतले घटो नास्ती तो ये अत्यंत अभाव को कहता है भूतले घटो नास्ती सप्तमी अंत तो कहा भूतले घटो नास्ती जब घटो नहीं है तो किस संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कह पाएंगे स्वयं संबंध और भूतल में घट है और कोई कहता है कि भूतल घटो नास्ती सम्दा। सम्दा। सम्दा। सम्दा वच्छेन। वच्छेन। अच्छा त्रैकालिकालिकव त्रैकालि सती संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत अभाव तो ये पदकृत्य कार्य प्राचीन न्याय के होने से कहते हैं त्रैकालिकव सती ये लक्षण का घटक है इसलिए त्रयकाली भी होना चाहिए संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भी होना चाहिए ऐसा भाव को कहेंगे अत्यंत अभाव त्रैकालिका आवश्यक नहीं, नहीं है वो स्वरूप मतलब स्वरूप कथन है जैसे कहते हैं कि रूप ग्राहकम इंद्रियम रूप ग्राहकम चु आगे दिया कृष्ण ताराग्रवर्ती तारा ये कृष्ण ताराग्रवर्ती लक्षण का घटक नहीं है आवश्यक नहीं है तो उसको कहते हैं स्वरूप कथन है। ध्वंस प्राग भाव वारणा त्रैकालिक प्राचीन मत में ये ग्रंथकार और ये ये दोनों ही प्राचीन भेद संसर्ग क्योंकि जो भेद है अन्य भाव वहाँ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे तादात्म्य अवच्छिन्न तो उसमें लक्षण न जाए इसलिए संसर्ग अवच्छिन्न कह खाली आप अवच्छिन्न कह देंगे तो दूसरो में भी चला जाएगा अनुन अभाव आगे आएगा वहां तादात्म्य संबंध अवच्छेन होता है देखिए आगे नीचे से किरणावली में तृतीय पंक्ति में दिया ये न संबंध न यसे अभाव जिस संबंध से जिसका अभाव संयोग संबंध न घटस्य अभाव संबंध प्रतियोगिता अवच्छेद उस अभाव वो संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेद को कहा जाएगा प्रतियोगिता का धर्म भी एक अवच्छेद होगा संबंध भी एक अवच्छेद होगा संयोग न घटो नास्ती संयोग न घटो नास्ती अर्थात संयोग प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध संयोग हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध आप कह देते हैं संयोग न घटो नास्ती तो संयोग है अर्थात घट जो अन्यत्र संयोग संबंध से है वो यहाँ उस संबंध से नहीं है यहाँ विद्यमान कौन है घटाभाव वो किस समझ से है वो स्वरूप समान से अब शब्द कहते हैं संयोग न घटाभाव संयोग न घटना संयोग न घटा भाव शब्द कह दिए संयोग न घटा भाव किन्तु आपको कहना पड़ेगा कि संयोग संबंध न स्वरूप संबंध न विद्यमान होता अभाव तो स्वरूप समन से रहेगा आगे तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को न्यून भाव यहाँ लक्ष्य कौन है अनुन्य भाव तो यहाँ भी लक्षण जो है कि विशिष्ट होगा विशिष्ट में विशेष हो गया अभाव अभाव अनुनिया भाव कहने से बाकी तीन में जाएगा इसलिए कहेंगे तादात्म्य संबंधा वच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्य भाव इसको भेद कहते हैं। तो इसका जो प्रतियोगिता का अवच्छेद कादात्म्य संबंध होगा इसका अर्थ तो क्या है जब कहते हैं दृष्टांत देता है घट पटो न घट हो पटो न सामने में क्या पदार्थ है फिर घट। और क्या नहीं है कहता है पटो नहीं है तो जब पटो न कहते हैं न का अन्वय किसके साथ जा रहा है पटो के साथ तो पटो हो जाएगा प्रतियोगी और अनुयोगी कौन हो गया घटो तो हम पटो न कह देते हैं अच्छा अभी हम घट पटो न कहेंगे कह दिए घट पर्वतो न कहेंगे घट नदी न कहेंगे कहा न नहीं कह पाएंगे घट घटो न इस प्रकार कह देंगे क्या नहीं कह पाएंगे तो घटो घटो न इस प्रकार क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि ये घटो घट ही है तो जब घटो घटो ही है कहेंगे न्यायिक लोग कहेंगे कि घटो घटो में तादात में समंज से रहेगा इस प्रकार कहेंगे ये वेदांतिक लोग ये घाटो लोग इसको मानते नहीं घटो घटो से तादातम्य समझ से रहेगा ये घटो घटो में रहेगा कैसे पहले तो वो तो है ही एक ही चीज इसलिए वो लोग मानते नहीं इसका तो ये लोग कहते हैं कि घटो घटो से तादात में समंज से रहेगा ये तादात में क्या है कहें तादात में स्वयं प्रत्यय हुआ है तो स् हटाने से क्या होगा तदात्मा होगा तदात्मा न इति स्वयं होने से तदात्म्य हुआ तो स्वयं हटाने से होगा तदात्मा तदात्मा में समाज कैसे कहेंगे स आत्मा नया तो एक लोग कहेंगे स स घट आत्मा यश्य घट्य इसलिए जो घट है वो घटात्मा है घट ही उसका स्वरूप है घट का स्वरूप क्या है कहते हैं घट का स्वरूप घट ही है इस प्रकार के वो लो लोग कहेंगे तो ये वेदांति और घाटो क्या कहेंगे घट का स्वरूप घटर नहीं है ये तो व्यर्थ वाक्य है घट का स्वरूप मिट्टी ही है घट क्या चीज है कहते घटो मिट्टी ही है ये कुछ अलग नहीं है इसलिए वेदांति और मीमांसा को लोग कहेंगे की घटो मिट्टी में तादात में से रहेगा घटो घट में तादात संबंध से ये नया एक लोग कहेंगे उद्घट चिंता कर <laughs> तो कहेंगे क्यों कहेंगे स आत्मा आत्मा स्वरूप तभी तो तो तो ये घट वेदांति और भट्ट मीमांसको कहते हैं ये उसका स्वरूप मिट्टी घट का स्वरूप क्या है कहते हैं मिट्टी है, है। इसलिए घट मिट्टी में तदात्म्य संबंध से वो लोग कहते हैं नया एक लोग वहा क्या संबंध कहते हैं समवाय संबंध जहाँ वेदांति लोग तादात में कहते हैं वहां नयायिक लोग समवाय कहते हैं और वेदांति लोग समवाय संबंध तो को समवाय संबंध को ऐसे मानते नहीं कहते हैं वो तादात में तो ही है घट घट में तादात्म्य कहते हैं ये तो व्यर्थ वाक्य हैं अभी स आत्मा यश है और घट ही उसका आत्मा है तो घट ही घट का आत्मा होगा बाकी कोई भी पदार्थ घट का आत्मा ये नहीं होगा इस प्रकार कहेंगे अर्थात घट ही घट आत्मा होने से अर्थात घट हो गया तदात्मा अभी घट में क्या रहेगा तादात्म्य ये जो घट में तादात्मी आया किसके लिए आया कहते घट के लिए आया घटो घोट ही घटात्मा हुआ घटो तदात्मा तो घटो तदात्मा होने से वो घट में तादात्म्य आया किसके लिए कहते हैं घट के लिए जैसे कहते ना वो इसका मामा है उसमें ये मातुल्व तो क्यों आया इसके लिए आया तो ये जब वहां जाएगा रहने के लिए कहते मातुल्व संबंध से रहेगा इसी प्रकार की घट में तादात में आया किसके लिए आया कहीं घट के लिए आया इसलिए घट घट में तादात्म्य समझ से रहेगा कोई पुत्र जो पिता का घर में जाता है क्या कहता है कहाँ रहता है कहते हैं पिताजी का घर में पितृत्व संबंध से रहेगा तो जिधर जाएगा वो समंध से रहेगा वो संबंध किसके चलते आया कहीं जो गया रहने के लिए उसी के चलते आया घट में तादात में आ गया किसके लिए कट के लिए इसलिए घटो घट में तादात्म्य समंध से रहेगा तो घट्ट को छोड़ के बाकी घट में कौन तादात्म्य समन्ध से रहेगा कोई नहीं रहेगा तो अर्थात ता, तादात्म्य समझ से बाकी सभी का अभाव मिलेगा तो इसी को कहते हैं भेद यही अन्य अभाव तादात्म्य समझ से बाकी कोई नहीं रहेगा आज यहाँ तक ओम शंकर आचार्य